शांति शांति शे समुपसर्ग वित्था सिद्ध ये प्रतिभादी जायन्ते इसे कहा गया था तो समाधि में उपसर्ग विघ्न है वित्थाने में सिद्धि है इसके टीका हो गई थी तदेवं ज्ञान रूपम ऐश्वर्य पुरुषदर्शना संयम फल उ क्रिया रूपय संयम फल आह ज्ञान स्व ऐश्वर्य कह गया दर्शनाषदर्शन असल फल फलस्य। से तदश्वर्य पुषदर्शनाथ कुछ कुछ ज्ञान होता है संयम के द्वारा अंत में पुषदर्शन पुरुष प्रकृति का भेद ज्ञान सबसे तो जो कि मोक्ष का साधन है ये स्वयं का फल कह करके ये ज्ञान रूप ऐश्वर्य कहा गया अब क्रियारूप ऐश्वर्य स्वयं फल स्वयं का फल ज्ञान रूप भी है क्रिया क्रियारूप भी है तो क्रियारूप ऐश्वर्य कहते हैं बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदनाचित पर शरीर प्रचार संवेदना च बंध कारण शैतल्यात बंधकारण शिथिल होता है बंधकार विषय में करने से शिथिल होता है और प्रचार चित्त के प्रचार का ज्ञान होता है तो पर में प्रविष्ट होता प्रविष्ट होता है चित्त का भाष्य में लोलीभूत से मनस्व अप्रतिष्ठ शरीरे शरीर कर्मशात् बंध प्रतिष्ठा लोलिभूत चंचल चंचलस्वभाव मन लोलिभूत का चंचल है अप्रति से अप्रतिष्ठस्य प्रतिष्ठा प्रतिष्ठायस्य स्थिर नहीं रहता है मन जहाँ कहाँ चल जाता है अप्रतिष्ठ जो मन है यह शरीर में उसकी प्रतिष्ठा है कर्मा से वसात बंध प्रतिष्ठा कर्म के कारण ही शरीर में रहता है यही बंधन है शरीर प्रति बंध प्रतिष्ठा कर्म के कारण शरीर में रहता है जब तक कर्म है तब तक भोगना पड़ेगा रहना पड़ेगा तस्य कर्मण बंध कारण से सा शैथिल्यम बंध का कारण हो गया कर्म प्रारब्ध कर्म जब तक है तो तरह के आगे भी कर्म संचिता में है कर्म हो गया बंध का कारण कर्मण बद्यते जंतुर विद्या से विमुच्य तस्मात कर्म न क्वती यतय पारदर्शिना कर्म कर्मत तो का कारण बद्यते जंतुर ज्ञान से मुक्त हो जाता है पुरुष यति पारदर्शी लोग इसलिए कर्म त्याग करके ज्ञान अनुष्ठा करते हैं तो इस स्वयं करने से बंद कारण से शैथिल्यम समाधि बला तो समाधि अनुष्ठान करने पर धीरे धीरे कर्म बंद का कारण ऐसे शिथिलता शिथिलव जितने उसमें कर्म फल देने के लिए सामर्थ्य है वो तो सामर्थ्य कम हो जाता है प्रचार संवेदन से चित्त से समाधि जमेव प्रचार का संवेदन होता है ज्ञान चित्त के प्रचार समाधिजमेव समाधि करने पर ही प्रचार का ज्ञान होता है कर्मबंध तो दोनों प्रकार समाधि से लाभ हुआ कर्मबंध क्षयात्वित से प्रचार संवेदनाच कर्मबंध शिथिल होकर के क्षय होता है कर्मरूप बंध चित्त के प्रचार का ज्ञान होता है तब तो वह योगी चित्तम स्वशरी निष्कृष्य शरीरान्तरे सुनिक्षिप्य अपने शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है प्रयोग कर देता है चित्त को निक्षिप्तम चित्तम च इंद्रिया अनुपतंती चित्त के पीछे इंद्रिय भी अनुप्साद गति जिस प्रकार मधुकर राज मक्षिका उत्पत्तम उत्पतनतम अनुत्पतंती मधुकरों का राज मुख्य होता है वो चल जाएगा तो उसके पीछे मक्षिका सब उड़ जाती हैं उत्पतनतम अनु उसके पीछे उड़ जाते हैं और जहाँ मधुकर राज रह जाए वहाँ जाकर कर स्व मक्षिका फिर मधुबना लग जाएगी निविषमानम अनु निवि प्रविष्ट हो गया जहाँ वहाँ प्रविष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार तथा इंद्रिया यानी पर शरीर चित्तम से चित्तम अनुविधियांत चित्त जब पर शरीर में प्रविष्ट होता है उसके पीछे इंद्रिय भी अनुविधि अनुकरण करते उसके पीछे जा चली जाती ठीक है में समाधि बलादिति इति बंधकारण विषय संयम बलात् बंधकारण कर्म में संयम करने से प्राधान्या समाधि ग्रहणम यद्यपि संयम का धारणा ध्यान समाधि तीनों है तो यह समाधि बलात् भाषा में कहा गया क्योंकि समाधि प्रधान है समाधि प्राधान्यात समाधि ग्रहणम संयम करना है अब प्रचार होता है प्रचुरति अन प्रचार जिसके द्वारा और जिसमें प्रचरण करता उसको कहा प्रचार तो प्रचार का ज्ञान हो जाएगा दोनों जिसके द्वारा प्रचलित जहां प्रचरण करता है चित्तस्य चित्त गमा नाड्य ग्वान नाड्य गमन और आगमन के जो मार्ग है ग्वान गमा गमा अद्व मार्ग गमनागमन का जो मार्ग है नाडी इसको प्रचार कहा नाडी के द्वारा नाडी के अंदर चित्त का प्रचरण होता है उस सबका मार्ग का ज्ञान हो जाता है तस्मिन प्रचार संयमात तदवेदनम उस नाड़ी आदि का संयम करने पर उसमें ज्ञान हो जाता है चित्त के मार्ग का ज्ञान होता है उससे समाधि करने पर तस्माच बंध कारण शैथिल्यान न तेना प्रतिबद्ध थे बंध कारण शिथिल होने से कर्म से प्रतिबद्ध नहीं होता है चित्त जहां कहा जा सकता है अप्रतिबद्धम अपनी उनमार्गे न ग्छन न न सरिरात अप्रत्युहम निष्क्रामती अप्रतिबद्ध हो जाने पर भी प्रतिबंधक नहीं तो उन में चलेगा विपरीत तो मार्ग में प्रतिबंधक होने से तो सन्मार्ग में चलते हैं कहीं प्रतिबंध नहीं तो उन में चलेंगे तो फिर जो करना चाहते वो नहीं होगा चित्त जिस प्रकार यहाँ कर्म के कारण प्रतिबद्ध है कर्म शिथिल होने से प्रतिबंध रहित हो गया किंतु जिस मार्ग में जाना चाहिए उसी मार्ग में नहीं जाकर के उन मार्ग में जाए तो सशरीराध अप्रत्युहम न निष्क्रामती अपने शरीर से विघ्न रहित होकर के निकलता नहीं अपने शरीर से निर्विघ्न चित्त निकल जाए फिर पर में प्रविष्ट होगा किंतु ठीक मार्ग में चित्त को निकालने के लिए ऐसे भी जानना पड़ेगा समाधि करके उसी मार्ग में निकाले, न से पर शरीर माबिशि अपने शरीर से ना निर्विघ्न निकलेगा ना पर में प्रविष्ट होगा तस्मा तथ प्रचार प्रचारों पर ज्ञातव्य हो चित्त का जो मार्ग है इसको भी जानना पड़ेगा इति अपने जाए निकाल करके जोगी दूसरे शरीर में प्रवेश कर ले चित्त के पीछे इंद्रिय भी चली जाएगी वो भी अपने यथाधि यथा अधिष्ठान अन्य अपने अधिष्ठान जिस इंद्र का जो स्थान है उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं पर में प्रविष्ट होता है लाभ मृत शरीर नहीं जीवित शरीर मृत शरीर में जीवित शरीर में प्रविष्ट हो करेंगे उदाहरण जया जय पंक कंट का उत्क्रांति कहीं कहीं से आता है शास्त्र में कोई मर गया तो उसके सर में प्रविष्ट होकर के भी व्यवहार करते हैं सब भगवतपादभाष्य से क्या था शास्त्रार्थ में कुछ बहुत उत्तर देने के लिए कोई राजा मर गया था उसके सर में प्रविष्ट होकर के अपने शरीर को अलग अलग सुरक्षित रह करके व्यवहार किया था तो ऐसे भी हो सकता है कोई मर गया तुरंत शरीर नष्ट होने के पहले उसी शरीर में प्रविष्ट होकर हो सकता है उदान जया तो जल पंख का कंटक आदि सुसंग उत्क्रांति चरीर में जो प्राण उदान है उसका जय समाधि करके जय करने से जल में पंख में कंटक आदि में संग नहीं होगा जल में भी गीला नहीं होगा पंख लगेगा नहीं पानी के ऊपर भी चल जाएगा उत्क्रांति से और उत्क्रमण भी होगा जैसे जब चाहेगा शरीर उत्क्रमण हो जाएगा अपनी इच्छा से भाष्य में समस्त इंद्रिय वृत्ति प्राण आदिलक्षणा जीवनम जीव प्राण धारणे, सब इंद्रियो के वृत्ति व्यापार प्राण आदि लक्षणा प्राण आदि व्यापार होता है ये जीवन है तस्य क्रिया पंचतय प्राण की क्रिया पांच प्रकार है प्राण प्राणव्यादि है मुखनाशिका गतिर ही प्राण हो गया प्राणो मुखनाशिका गति ही आहृदयृत्ति मुखनाशिकाभ्या गतिगमना प्राण होता है मुखनाशिका से बाहर निकलता है प्राण आ हृदय वृत्ति हृदय तो उसका व्यापार होता है हृदय से लेकर मुखनाशिका तक प्राण का व्यापार होता है प्राण रहता है वृत्ति सम्म समानम कहा गया सब खाद्य पानी को पहुंच जाता है समानस आना तक प्राण हृदय से तक उसका स्थान है अपनयनाद अपान आ पाद तल वृत्ति नीचे लेता है तो अपान होता है पाद तल तक उसकी वृत्ति है पाद तर भी अपान खींच कर रखता है तभी गिरता नहीं नहीं तो खड़ा है गिर जाएगा और नीचे खींच कर रखता है और नयानाथ उदान आशिरोवृत्ति प्राण उत्क्रमण होता है तो ऊपर ले लेता है आशीर सिर तक उसकी वृत्ति व्यापारन व्यान व्या व्या शरीर में तमाम प्रधान येदेश मुख्य हो गया प्राण उसमें से उदान जया जलप जलपंकंटका संग उत्क्राति प्राण काले मृत्ल में उत्क्रमण होगा तशत्व प्रतिपद्यक्रा प्रतिपद्य प्राप्त योगी प्राप्त करता है वस इत्य तो न उसको वस करके जब चाहता है शरीर का त्याग कर देता है योगी इस प्रकार अभ्यास करते तो कह देते अभी हम शरीर छोड़ेंगे स्वस्थ अवस्था में बैठ करके समाधि में बैठ के फिर उत्क्रम हो गया समाप्त हो जाएगा समस्त इंद्रिय वृत्तिर जीवन प्राणादि रक्षणा ठीक है प्राणादय लक्षण यृत् सा वृत्ति समस्त इंद्रिय जीवन वृत्ति प्राणादिलक्षण सा तथा सा प्राणादिलक्षण इस कही गई द्रिया इंद्रिया वृत्तिर इंद्रिय की वृत्ति दो प्रकारे बाह्य आभ्यंतरी च बाहर आभ्यंतर दो दो है जैसे इंद्रियको प्रकार अंतकन अंदर है बाहर इंद्रिय चक्षरादि है बाह्य रूपादि आलोचना रूपलोचनालचना वृत्ति रूपादि दर्शना आभ्यंतरी तो जीवन इंद्रिय की वृत्ति जीवन प्राण का अंतक जीवन दोनों सही प्रयत्न भेद शरीर उपगृहित मरुतक्रिया भेदे तो सर्वण साधारण जो प्रयत्न भेद ही जीवन प्रयत्न विशेष जीवन युनि प्रयत्न कहते न्याय प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि तीन प्रकार प्रयत्न जीवन का कारण प्रयत्न जब तक कर्म है तब तक जीवन योनि प्रयत्न चलता है प्राण धारण होता है शरीर उपग्रहित मारुत क्रिया भेद हेतु शरीर में स्थित जो वायु प्राण है उस क्रिया का क्रिया विशेष का हेतु है ये प्रयत्न भेद है जीवन करण साधारण अरे ये प्राय आभ्यंतर जी जीवन हुआ सब इंद्रियों के लो साधारण है यथाउ सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या सामान्य करण की वृत्ति है करण की सबकरण की वृत्ति है प्राणादि पांच से वायु है इसे सामान्य इंद्रिय को भी प्राण शब्द से कह देते है तेरस लक्षणीय ते तेह प्राणी अच्छे कर लक्षित होता है तस्य तस्य प्रयत्नस्य क्रिया पंचत ये प्रयत्न के क्रिया पांच प्रकार क्रियाय कार्य पंचत संख्या तयपा पंच अवयवा यहाँ वृत्ति पंचतः पांच अवयव पांच प्रकार प्राणपानब्या प्राण व्यानादि प्राण आ आनाशिकाग्राद आज हृदयाद अवस्थि निकाग्रश लेकर हृदय तक अवस्थित है प्राण अशितीताहार परिणाम रसम त्रे समय नयन साम अशि भुक्त पान किया गया दूधादी आहार के परिणति भेदम आहार का परिणाम रस है रस को तत्र तत्र स्थान समम नयति सम का अनुरूपम समान का सबको बराबर जितने जहां आवश्यक है समम अनुरूपम नयन लेता हुआ उसका नाम हो गया समानवायु, समान वायु आह्रदय न हृदय से लेकर नाभि तक तो इसका स्थान है किसका समान का मूत्र पुरुष नाम अपनयन हेतु अपान मूत्र पुरुष गर्भादि का नीचे लेता है अपान वायु आ आनाभेर आज पाद तलाद अश्ति नाभि से लेकर के पाद तक उसके नाभि से लेकर पाद तलत तल है भोजन करते समय जो ग्रास करते नीचे जाता है वो भी अपान का कार्य है मुख्य तो वहां रहता है उन्नयनाथ उदान उध्वनयनाथ उन, रसाद नाम उदान रसाद के ऊपर पहुंच जाता है उदान आ नासिका अग्राथ आज शीरस वृति अश नासिका अग्र से लेकर शीर का वृति है व्यापी बयान है सर्व सर्व सर्वसर्वृत्ति प्रधान प्राण हुआ तदुत्क्रमे सर्व उत्क्रम श्रुते है प्राण के उत्क्रमण होने पर उसके पीछे सब चलते हैं प्राणम है उत्क्रामती इसे कहा गया इसलिए प्राण प्रधान हुआ तदेव प्राणादीना क्रियास्थान भेदन भेदम प्रतिपाद्य प्राणादीना भेद प्रतिपाद्य प्राण प्राण का भेद का प्रतिपादन किया गया क्रिया स्थान भेदे क्रिया भेदन स्थान भेदन से क्रिया और स्थान क्रिया अलग अलग और स्थान अलग अलग इस भेद से प्राणादि का भेद इस भेद का प्रतिपादन करके अभी सूत्रार्थम अवतारही यह सूत्र है उदान जया जल पंक पंक कंट का दि संग उसका अवतरन करते है उदान जयात उदाहन जयात जलप कंटकादि स्वसंग उत्क्रांति होता है उदाहरण कृतसयम तयात तो जलादि भी न प्रतिहन्यते कृतसयम योगी तजयात उदाम का उदान का जय कर लेता है तो जलादि भी न प्रतिहन्यते प्रति नहीं होगा संग नहीं होगा कोई उसको रोक नहीं सकते हैं। उत्क्रांति भवति प्रयाण काले मृत्यु समय में अर्चिरादिग से उत्क्रमण होगा तस्मा ताम तस्माती वसी प्रतिप्य उत्क्रम को प्राप्त करता है योगी अध्ययन करके प्राणादि संयमा तद विजय विभूत एता क्रियास्थान विजयादिभेदा प्रतिपत्तव्या प्राण पानादि संयम करने पर उनका विजय होता है विजयन परि विभूति ये सब है क्रिया स्थान विजयादि भेदाद क्रिया स्थान के विजय के भेद से अलग अलग सब समझ लेना है समान जया ज्वलनम समान का स्वयं करके जया जब जीत लेता है तो अपने स्वयं शरीर को जला देता है जीत समान तेजस उपध्म ज्वलती ऐसे बैठ करके बस तो देखे समाधि लगाया अपने आप जल गया जीता समान है जीतम समानम यह ना ये ना तेजस उपध्मान करता तेज, तेज प्रज्ज्वलित करके उत्तेज करके जल जोल जल जाता है तेजस शारीर से उपद्वानम उत्तेजनम तेज कौन सा तेज कहाँ से है शारीरिक के अंदर है जात्राग्न रूप से है उसका उपध्मान करता उत्तेजन प्रज्ज्वलन करके जल जाता है श्रोत्राकाश शुरुत्रा हो संबंध संय दिव्यम श्रोत्रोत्र और आकाश दोनों का संबंध है श्रवण इंद्र और आकाश के संबंध सा शब्द है आकाश में श्रवण इंद्र में भी आकाश है उसको ग्रहण होता है संबंध में समयकरण से दिव्यम श्रोत्र अलौकिक होता है अलौक्य शब्द श्रवण करता है दूर विपृष आदि टीका में स्वार्थिष्टम अन्व, श्रावणादि उत्तम संप्रति श्रवनादि अर्थाद श्रवणादि भवती पहले कहा था गौण श्रावणादि पहले कहा गया था स्वार्थ अपने अर्थ के में संयम करने से अनुवाचय सिम्वाचय सिस्टम गौण उपदिष्ट श्रावणादि पहले कहा गया अभी जो श्रोत्र है दिव्य है संप्रति श्रावणादि अर्थादेव सं अर्थ के श्रावणादि <laughs> अर्थादेव हा अर्थ संयम से कहा था और श्रावणादि अर्थ से ही अर्था श्रवणादि अर्थाद संयमाद श्रावणादि भवती यहाँ दोनों के संबंध हो गया विषय पहले शब्द में संयम करना अभी यहाँ श्रोत्र शब्द का जो संबंध है वही अर्थ है विषय उसमें में करना ये भेद है स्वार्थ संवाद इंद्र के अर्थ शब्द शब्दादि समय करने से श्रावणादि गौण कहता श्रावण आदि अर्थ जो श्रावण ज्ञान होता है उसका जो अर्थ है संबंध के संयम करने से ये विलक्षण दिव्य श्रवण ज्ञान स्रोत्र होता है सायम का हो संबंधम आधार आधे भावम आह ये समय का विषय होता है संबंध है श्रवण इंद्र और आकाश दोनों का संबंध इस में संयम करना आधार आधे भावम आह सर्वभाष्य में सर्व सर्वोत्राण आकाश प्रतिष्ठा सर्व शब्दानां आकाशे शब्द सर्वद्रवण की प्रतिष्ठा है यथोक्रवणश्रुति श्रवण्यवण हे तो एक वृत्ति एक सव शब्द भी है इंद्रिय भी आकाश में है तत् आकाश से लिंगम ये शब्द श्रवण होता है सब लोग एक स्थान रहकर शब्द सुनते हैं ये होता है सब के श्रवण इंद्रिय और सब शब्द का आश्रय कोई होना चाहिए एक आश्रय में सब है तो सब शब्द सुनते हैं कोई आकाश नाम का पदार्थ नहीं हो तो एक शब्द सब कैसे सुनेंगे यह आकाश का ज्ञाप का आकाश का, ये शब्द सर्वेन्द्र की प्रतिष्ठा कोई है अनावरण उत्तम ये अनावरण आवरण रहता है तथा अमृतस्य अनावरण दर्शनाद विभूतम जो जो अमृत मूर्त पदार्थ है अन्य से संबंध होता है अमृत में आवरण नहीं है कोई किसको ढाकता नहीं आ, आ? मूर्त से अनावर दर्शन आता मूर्त हाँ ठीक है अभी टीका देते हाँ नीचे हम मूर्त पदार्थ रहते हैं मूर्त पदार्थ रहते तो उसका कोई आश्रय होना चाहिए आवरण रहित तो आकाश होना चाहिए टीका में देखो पहले सर्वस्त्राणाम अहंकारिकाण अपे आकाशम कर्णसस्कुली कर्णसकुलवरम प्रतिष्ठा तदातनु श्रोत्र जितने श्रवण्रिय है स्रोत्र आहंकारिकाण अहंकार से की उत्पत्ति होती है आकाश होगी प्रतिष्ठा कर्णसकुलिवरण कर्णसस्कुली के विवर छिद्र में आकाश है वो प्रतिष्ठा है तदातनु श्रोत्र श्रोत्र आश्रित है तद उपकार अभ्याम, श्रोत्र से अपकार दर्शनार्थ जो आकाश में कर्णसकुल विवरण में आप उपकार अपकार होने से श्रवण इंद्र में उपकार अपकार होता है तो श्रवण इंद्र उसमें है कर्णसकुल में जो आकाश उसमें श्रवण इंद्र है शब्द नाम जो स्रोत्र सहकारी नाम श्रवण इंद्र के सहकारी शब्द है जब इंद्रिय शब्द ग्रहण करने के लिए शब्द उसका सहकारी है। शब्द होने पर ग्रहण होता है पार्थिवादी शब्द ग्रहण कर्तव्य कर्णसस्कुल सुशीवर्ती श्रोत्र शास्त्रीय नभोगत असाधारण शब्दम अपेक्षते है अलग अलग पार्थिवादी शब्द पृथ्वी का भी शब्द होता है जल का भी शब्द ग्रहण करने के लिए कर्णसकुल सुशीरावर्ती श्रोत्र कर्णसकुल के जैसे है संस्कुलित तो मालपय जिला तो गोल है इसके अंदर जो छिद्र है सुशी छिद्र उसमें श्रोत्र है श्वास नभोगत असाधारण शब्द श्रोत्रिंद्र काश कासे आकाशे आकाश में असाधारण शब्द होना चाहिए जहां श्रवण इंद्रिय है नायक लोग भी कहते कर्णसुल्य अवच्छिन्न आकाश को श्रवण इंद्रिय कहते हैं ये कहते श्रवण इंद्रिय का आश्रय आकाश केवल आकाश नहीं इंद्र का आश्रय आकाश आकाश में कर्णसकुल्य अवच्छिन्न आकाश में शब्द होने पर ही श्रवण इंद्रिय से कण होगा तो तदगत असाधारण शब्द की अपेक्षा करती है श्रवण इंद्रिय गंधादि गुण सहकारी भी घृणादि भी बाह्य पृथ्वी आदि आदिवर्ती गंधा गंधादि आलोचने कार्य दृष्टम गंध जो ग्रहण करते हैं गंध गुण सह है सहकारी ऐसे सहकारी भी घ्राणादि भी बाह्य घ्राण इंद्रिय के द्वारा बाह्य ग्रंथ ग्रहण करेंगे तो पृथ्वी आदि में गंध है पृथ्वीदिवृर्ती गंधादि आलोचने गंध ग्रहण करेंगे रूप ग्रहण करेंगे तो दिखा गया पृथ्वी आदि के साथ ही गंधादि है रहते हैं आधार पृथिवी है। आहंकारिक्राणरसन तक चकित सूत्र भूताधिष्ठान भूतोपकाराभ्या घ्राणादीना उपकारापकार उपकारा दर्शनादी तो उक्त अहंकार से तो उत्पन्न होते हैं इंद्रिय घ्राणरसन तक चु सूत्र भूताधिष्ठान भूतानी अधिष्ठा यहाँ भूत में, नी, नी ये साम। में आशित है, क्योंकि भूतों के उपकार अपकार से इंद्रिय के भी उपकार अपकार होता है उपकार अपकार घ्राणीना उपकारपकार दर्शना त्रोत्र आहंकारिकम अयस्काक वक्तृथन शब्देन कृष्ट सवृत्तिपरंपरया वक्त वक्त आगत शब्दे तचदेन्द्र आहंकारिकहंकार से होता है अय प्रतिमा लोहाक्य सामन जैसे अयस्कांतमणि चुंबक के द्वारा खींचा जाता है इसी प्रकार श्रुत्र भी शब्देन कृष्टम, वक्तृ बाहर जाती है वेदांत में भी श्रवण बाहर जाती है तार्कि का लोग कहते शब्द कदम मुकुल तरंग न्याय से उत्पत्ति होकर के एक के बाद दूसरा पूर्व शब्द उत्तर शब्द का कारण अंदर जो आकाश वहाँ जो शब्द उत्पन्न होगा उसको ही श्रवण इंद्रिय ग्रहण करेगी ग्रहण करेगी कर्णस अंदर जो आकाश वही जो शब्द उसका ही ग्रहण होगा और शब्द की उत्पत्ति स्थान और श्रवण इंद्रिय बीच में जो स्थान है वहाँ शब्द का ग्रहण नहीं होता है जैसे श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य गुणों शब्द लक्षण करेंगे तो कारण के अंदर जो शब्द उस तो है उसमें तो लक्षण जाएगा यहाँ जो शब्द है वो स्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो क्या क्या श्रोत्रग्राह्य गुण जाति मतवे लक्षण तर्क संग्रह में करते हैं नहीं तो किन्तु वेदांत में कहते जिस प्रकार चक्षुर इंद्रिय बाहर जाती है श्रवण इंद्रिय भी बाहर जाती है तब तो शब्द ग्रहण होता है के प्रमाण देते हैं यदि कान में उत्पन्न होने वाले शब्द का ही ग्रहण होगा इधर से शब्द हो उधर शब्द हो कहीं भी हो वो ग्रहण होगा अपने कान में भी उत्पन्न होगा तो आँखें बैठा कान में शब्द उत्पन्न होगा उसको ग्रहण करेगा इधर कोई शब्द करे तो भी कान में उत्पन्न शब्द ग्रहण करेगा इधर करे उधर करे ये शब्द वो ऊपर शब्द का ग्रहण नहीं होगा इधर शब्द का ग्रहण नहीं होगा उसी शब्द के कारण जो अपने कान में शब्द उत्पन्न होगा उसका यदि ग्रहण होगा तो शब्द इधर से आता है उधर से आया ऊपर शब्द हुआ ये पता नहीं चलना चाहिए तर्कमतमी के अनुसार वो कहते शब्द वहाँ उत्पन्न हुआ ऊपर किंतु वहाँ आकर के धीरे धीरे उसके आता नहीं शब्द शब्द की गति नहीं है ये तो न्याय के लोग कहते हैं वैज्ञानिकों लोग कहते शब्द की गति है न्याय के लोग उस शब्द से और शब्द उसमें शब्द और शब्द ऐसी उत्पत्ति होकर के कहानी के अंदर जो शब्द उत्पन्न होगा उसका ग्रहण होगा तो मूल कारण शब्द उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति पूर्व में पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर कहीं भी हो ग्रहण होगा अपने कहानी के अंदर आकाश में जो शब्द उत्पन्न होगा तो शब्द सुनकर सुन करके निश्चय नहीं होगा ये शब्द कहाँ उत्पन्न हुआ किंतु निश्चय होता है वहाँ शब्द कोई करता है सुनते है शब्द कौन बोलता है वह इधर कोई शब्द करता है उधर करता है ये पता चलता है यह कारण है श्रवण जाति ही उधर जा करके ग्रहण करने से किस दिशा में जाती है इसके अनुसार शब्द की उत्पत्ति देश में श्रवण जाति तो कैसी जाती है जैसे अयस्कांतमणि चुंबक के द्वारा लोहा खींचा जाता है इसी प्रकार वक्त्र वक्त समुत्पन्न वक्तस्थ न शब्द है न, न कृष्टम वक्तृ है वक्ता वक्ता का वक्त है मुखो वक्ता के मुखो से उत्पन्न हो गया शब्द वो शब्द रहेगा वक्तृस्थ मुकमे वक्ता के मुकमे स्थित शब्द उसके खींचा जाता है यहाँ बैठा है ध्यान करने के लिए उधर कोई कुछ कहा भाग जाते स्वर्ण इंद्र क्या कहा मेरे नाम लिया क्या कह रहा है नाम ले लिया तो स्वर्ण भाग जाती है क्या कहता है हैं। सब, देना, सब देना बनाया हाँ तो कृष्ण आकृष्ट हो जाएगा सब देना कृष्ट तो ठीक है आकृष्ट होता ऐसा है सब देना आकृष्ट मतलब खींचा जाता है सब देना अ, सब देना आकृष्ट हो गया सबृति परंपरया भक्तिवत्त्रम आगत परंपरा से वक्ता के मुख को श्रोत्रा जाता है शब्द आलोचयती शब्द का ज्ञानकर्ता है सब इंद्र जानती तथा च दिग्देशति प्राणवृत्तम से नाशति अप्रमाणिकता अमाणीकृता भविष्य थे दिग्देश् की प्रतीत होती इसी दिशा में इसी देश में शब्द हुआ करके ज्ञान होता है प्राणभृत मात्र से जीव मात्र शब्द सुन करके यहाँ से शब्द वहां भाग जाते हैं जंगल में कहीं शब्द व्याग्र आदि शब्द सुना उधर शब्द आ रहा है करे इधर भाग जाते हैं शब्द सुन करके सर्प आदि है हाथ में शब्द करें तो सर्प समझ जाए इधर से कोई आ रहा है तो उधर भाग जाता है पशु पक्षी आदि भी पीछे कोई शब्द हुआ तुरंत तो पीछे देखते हैं पक्षी भी हो तो शब्द कहाँ से आता है ये सबको पता चल जाता है के असत्यवादी अप्रमाणिकता बनाना चाहिए असत्यवाद के अप्रमाणिकता नब्द किस देश किस काल में है ऐसी जो प्रतीत होती बिना बाध को उसका अप्रमाण क्यों करेंगे मय होता है इसलिए श्रवण इंद्र बाहर जाकर के शब्द ग्रहण करने से किस देश में शब्द ही निश्चित होता है तथा पंच शिख से वाक्य पंचशिखाचार्य ने कहा है तुल्य देश एक देश श्रुतित्व सर्वेशां भवती तुल्य देश में श्रवण होता है एक देश श्रुतित्व सर्वेशा एक देश में श्रवण होता है एक देश में श्रवण करते शब्द उत्पन्न वा स्थान में सबके श्रवण इंद्रिय वहां जाकर के शब्द का ग्रहण करते है तुल्य देशानी श्रवणानी स्रोत्राणी ये शाम तुल्य देशानी श्रवणानी चैत्र आदि उनके सवर्ण तुल्य देश में रह करके ते तथ तुल्य देश सवर्ण चैत्र आदि उनका एक देश में श्रवण शब्द श्रवर्ण होता है सर्वेशा श्रवणी आकाशवर्ति त्य सबके श्रवण इंद्रिय आकाश में आकाश क्या सबका अधिष्ठान आश्रय तच्च्रोत्राधिष्ठान आकाशम शब्द गुणक तन मात्राद उत्पन्नम श्रोत्र के अधिष्ठान जो आकाश है तार्किक लोग ता आकाश की उत्पत्ति नाश नहीं मानते है किन्तु वेदांत में इसी प्रकार यहाँ ये सांख्य में भी आकाशम शब्द गुणकम शब्द गुणक तन्मात्राद उत्पन्न शब्द गुण वाले आकाश शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है स्थूल होता है शब्द शब्दगुणक ये शब्द सहकारिणा पार्थिवादीन शब्दन गृह सहकारीशब्द से पार्थिवादी शब्दों ग्रहण करता है तस्वे एकजातीश्रुतिशब्दाशब्द एक होता है श्रवणस निश्चय होता है तदन स्रोत्राधिष्ठान आकाश से शब्दगुण दर्शित आकाश सर्वण इंद्रिय का अधिष्ठान है और शब्द आकाश का गुण है एक तक लिंगम तत्स एक देश श्रुति आकाश से लिंगम एक देश में सब की श्रुति है सर्वण इंद्रिय सब एक देश में है तो सब एक देश इंद्रियों का आश्रय है आकाश है शाही एक जातीय शब्द व्यंजिका श्रुति जिस श्रुति होती सब एक जातीय शब्दों के अभिवृत्ति करने वाले जिसमें सबकी श्रुति है श्रवण इंद्र है यदाश्रया तद तो आकाश सदवाच्य श्रवण इंद्र है उनका जो अधिष्ठान है वही आकाश है नहीं इधर से श्रुति मंत्रण शब्द व्यक्ति शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होगी न चाहदृशी श्रुति पृथ्वी आदि गुण ये जो शब्द है पृथ्वी आदि गुण नहीं तत्म नहीं व्यंग्य व्यंजकत्वानुपते श्रवण इंद्र अलग है व्यंजक है और व्यंग्य होता है शब्द तो पृथ्वी आदि में शब्द है व्यंग्य और श्रवण है श्रत्र श्रवण इंद्रिय शब्द का भी व्यंजक इसलिए अलग है पृथ्वी आदि का गुण नहीं ये अलग है आकाशक में आशित सव इंद्रिय अनावरण से आकाश लिंगम अनावरण है आकाश का लिंग है तथा मूर्त अनावरण दर्शनाद विभूत ये भी आया यदि आकाशम न भविष्य संपीडितानि मूर्ता न सूचि अभेत्न्त ये तथा अमृत यदि आकाश कोई पदार्थ नहीं होता तो अनावरण नहीं होता तो अन्य समपीडिता भूमूर्ता मूर्त पदार्थ सब आपस में मिल जाएंगे सूचि भीरपी अभेत्त सूची से भी भेद नहीं होगा सब कहीं कुछ भेद नहीं है सब तत सर्वरव सर्व आवृतम सैद सब आवृत आच्छादित हो जाएगा मूर्त पदार्थ से न चाह मूर्तद्रव्यामात्रद अनावरण मूर्त्रव्य नहीं है इतने मात्र से अनावरण ये बात नहीं जो अभाव कहते हैं अस्व भाव भावा से भावासी तत्व न तदभाव अभाव जो द्रव्य, मूर्तव्यों का अभाव है अभाव तो कहाँ रहेगा एक आश्रय भाव पदार्थ में अभाव रहेगा घटो नास्ती घटो तो प्रश्न होता है कहाँ कु शब्द रूप नहीं कहाँ अधिष्टानी की आकांक्षा है रूप अभाव तो उसका आश्रय चाहिए वायु आकाश आदि तो अभाव का आश्रय भाव होता है भाव पदार्थ आश्रय नहीं होगा तो अभाव ही सिद्ध नहीं होगा तो अनावरण कैसे सिद्ध होगा अतः तो अभाव अभाव आश्रय नहीं होगा तो आश्रय तो नहीं रहेगा न तो चित्ती शक्ति तो से आश्रय भाई तो ती चैतन्य शक्ति को उसको आश्रय कहेंगे ये भी ठीक नहीं है क्योंकि चैतन्य तो अपरिणामी है अपरिणामी तो यार अवच्छेद का तो अभाव था वो अवच्छेद का नहीं होगा व्यापक है कहीं कुछ जिसका अभाव है एक द्रव्य का घट अभाव है सारा चैतन्य सर्वत्र तो नहीं एक देश में है एक देश होगा तो जिस प्रकार आकाश व्यापक है घट के अंदर भी है घट अवच्छिन्न आकाश घट होता अवश्य तक हुआ देह होगा देह न आत्मा आत्मा व्यापक है तो अपरिनामी होने से अवश्य तक नहीं हो सकता उसका कोई तो आकाश चेती शक्ति उसका आश्रय नहीं होगा आश्रय है आकाश न च दिकादय पृथ्वी आदि द्रव्य व्यतिरिता शांति दिक काल आदि तारखी के लोग तो मानते हैं ये दिक काल अलग पदार्थ नहीं मानते हैं अलग द्रव्य जैसे वेदांति भी नहीं मानते ये एक पदार्थ कहते हैं किंतु पांच भूत है आकाश आदि पृथ्वी आदि द्रव्य से अतिरिक्त तो नहीं है तस्मात तस्मात्स परिणति भेदो नवसेव जो परिणाम होता है शब्द आदि का आकाश मानना पड़ेगा इति सर्व अवद नि शुद्ध अनाव आकाशलिंगे सिद्धे आकाश पर यत्र यत्र यवरण तत्र सर्वत्र आकाशमिति जहाँ अनावरण वहाँ आकाश है सर्वगत इसलिए आकाश आकाशसर्वगत सिद्ध होता है ये तथा मूर्त अमृत के स्थान पर मूर्त मूर्ति पर सद्भाव्य प्रमाणमा श्रोत्रे इसमें प्रमाण देते हैं